महाभारत पर्व आश्वेधिपर्व सब पदार्थों के आदि अंत का और ज्ञान के निता का वर्णन ब्रह्मोवाच यदाध्यपर्यन ग्रहणोपा लक्षण संयुक्त ब्रह्मा तत्व ब्रह्मजिने कहा मर्षिगण अब मैं संपूर्ण पदार्थों के नाम लक्षणों सहित आदि मध्य और अंत का तथा उनके ग्रहण के उपाय का यथार्थ वर्णन करता हूँ सचिरा दया दिन है फिर रात्रि अतः दिन रात्रि का आदि है इसी प्रकार शुक्ल पक्ष महीने का श्रवण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतुओं का आदि है। हैदिस्तुआपा ज्योतिरादित्य स्पर्श व्याच्यते शिस्त आकाशम एस भूत गुण गा का आदि कारण भूमि है रसों का जल रूपों का ज्योतिर में आदित्य स्पर्शों का वायु और शब्द का आदि कारण आकाश है ये गंध आदि पंचभूतों से उत्पन्न गुण है अतः परम प्रवक्षा भूतानादित्यो ज्योतिषा आदि, आदि, आदि अग्निभूता सावित्री सर्व विद्याम देवता प्रजापति अब मैं भूतों के उत्तम आदि का वर्णन करता हूँ सूर्य समस्त ग्रहों का और जटरानल संपूर्ण प्राणियों का आदि बतलाया जाता है सावित्री सब विद्याओं की और प्रजापति देवताओं के आदि है ओंकार प्राण एवं यदस्म तमलोकेम साविरोच्य ओंकार संपूर्ण वेदों का और प्राण प्राणवाणी का आदि है इस संसार में जो नियत उच्चारण है वह सब गायत्री कहलाता है गायत्री छंद छंदमादि प्रजानाम सर्ग उच्चते गाव चत आदिर्मनुष्याण द्विजात छंदों का आदि गायत्री और प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है गौवें चौपायों के और ब्राह्मण मनुष्यों के आदि है शेना पथ त्रीडादिर्यनातम शरीशाणा सर्वेशा ज्येष्ठ सर्पो द्विजवरों पक्षियों में बाज यज्ञों में उत्तम आहुति और संपूर्ण रेंग कर चलने वाले जीवों में सांप श्रेष्ठ है शतामाधिर युगा नाम चर्वेश हिरण्यम सर्वरत्ना औषधीना जवास्तथाम सत्युग संपूर्ण युगों का आदि है इसमें संशय नहीं है समस्त रत्नों में स्वर्ण और अन्नों में जौ श्रेष्ठ है सर्वे भक्ष भोज्याच्य द्रवाणा पेयना संपूर्ण भक्ष भोज्य पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ कहा जाता है बहने वाले और सभी पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है स्थावराण तो भूता ब्रह्म सदा पुण्यम प्रक्ष प्रथमत स्मृत समस्त स्थावरभूतो में सामान्यतः नाम वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है अहम प्रजापतीशय मम विष्णु विचिता न मम विष्णुचित्यामा स्वयंभूति स्मृत संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूँ इसमें संशय नहीं है मेरे आदि अचिंत्यात्मा भगवान विष्णु हैं उन्हीं को स्वयंभू कहते हैं पर्वता महाबेर सर्वेशा अग्रज स्मृत दिशा चिशा चौर्धम दिख पुर्वा प्रथम महा तथा समस्त पर्वतों में सबसे पहले महामेरुगिरी की उत्पत्ति हुई है दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा उत्तम और आदि मानी गई है तथा त्रिपथगा गंगा नदी नाम स्मृत तथा पाना नाम सरोदपाण सर्वेशा ग्रजह। सब नदियों में त्रिपथगा गंगा ज्येष्ठ मानी गई है सरोवर में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है देवदानव भूताचो रगराक्षसा नरकिाण सर्वेशा ईश्वर प्रभु देवदानव भूत पिशाच सर्प राक्षस मनुष्य किन्नर और समस्त राक्षसों के स्वामी भगवान शंकर हैं आदिर्श्व जगत विष्ण ब्रह्म मो महाूतम परतरमस्मात्रैलोकने संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्मस्वरूप महाविष्णु है तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है आश्रमा चर्व गात्रय लोकाना आदिरव्यक्त च सब आश्रमों का आदि आश्रमों का आदि आदिस्थ आश्रम है इसमें संदेह नहीं है समस्त जगत का आदि और अंत अव्यक्त प्रकृति ही है तानी ताच सर्वरी सुख श्याम सदा दुखम दुख श्याम सदा सुखम दिन का अंत है सूर्यास्त और रात्रि का अंत है सूर्योदय सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है सर्वेक्षायाता निचया पतना समुच्रया संयोगास्ता मरणात जीवित समस्त संग्रह का अंत है विनाश उत्थान का अंत है पतन संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु सर्वं कृत विनाशात जात मरण ध्रुव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 जितने भी यज्ञ दान, तप अध्ययन व्रत और नियम है उन सब का अंत में विनाश होता है केवल ज्ञान का अंत नहीं होता निर्ममो निरहकारो मुचेप भी इसलिए विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया है जिसके इंद्रिया में हो चुकी है तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है इसी महाभारत आशमेदिकेमढ़ अनुगीता परमढ़ी गुरु शिष्य संवाद चतुचत्याय इस प्रकार से महाभारत आशमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषय चौवालीसवा अध्याय पूरा हुआ